शांतिश, शांतिश, शांति शांति शानिशिष शांति इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के चौंतीसवें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और उस सूक्त का नाम अक्ष सूक्त है हम जानते हैं कि इसी सूक्त के कारण ये अक्ष जुए का वाचक है और इस सूक्त में जुआ खेलने वाले की मनस्थिति और उसके उपाय और न खेलने के निर्देश आदेश वेद में दिए गए हैं हम मंत्र देख रहे थे जायाम अन्या पिमृशंत यृद्वेदने वाज्यक्ष पिता माता भ्रातर एनमाहु, न जानीमो नयता बद्धमेतम। अर्थात कि जो जुआरी व्यक्ति होता है उसके परिवारजन उनसे बहुत कष्ट पाते हैं। अन्य जायाम परिमृषंत्यस्य हमने पीछे उदाहरण देखा कि विधिष्ठिर की परिवार के लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ा हां द्रौपदी को दांव पर लगाने का कितना कष्ट सहना पड़ा तो अन्य जायाम परिमृषंत्य यदि कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसके आश्रित जितने लोग हैं उनकी दुर्दशा होती है उन्हें दुख सहना पड़ता है तो ये दुख न सहना पड़े इसलिए हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए आगे एक बात और रोचक कही है मंत्र में वो कहते हैं अन्य जाया पर पिमृशंत यृद्वेदने वाज्यक्ष कि जो व्यक्ति जुआ खेलता है जुए की प्रवृत्ति अपनाता है वो इतना लोभी हो जाता है कि वो अपने बड़े लोभ को पूरा करने के लिए जुआ खेलने के लिए साधनों को धन को जुटाता है और वो किसी भी उपाय से जुटाना चाहता है वो धन कमाने के लिए धन प्राप्त करने के लिए ताकि वो जुआ खेल सके इसके लिए गृध वो लालची हो जाता है लालची होकर के चोर हो जाता है ठग हो जाता है बेईमान हो जाता है याचक भिखारी बन जाता है संस्कृत साहित्य में एक बड़ा सुंदर चित्रण है उसमें भी धन कमाने के लिए जुआ खेलने की चर्चा है किसी साधु को किसी दुकान में किसी होटल में मांस खाते हुए देखा देखने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि अरे भिक्षुक साधु होकर के तुम मांसाहार करते हो तो साधु कहता है तुम्हें एक बात का पता ही नहीं है मांसाहार बिना मध्यपान के व्यर्थ है मध्यपान तो करना ही पड़ता है क्योंकि मांस और शराब का मेल है यदि मांस खाता है शराब नहीं पीता है तो बोले अधूरा या सुख उठाता है अधूरा ही आनंद उठाता है तो बोले अच्छा तुम मांस भी खाते हो शराब भी पीते हो कहता है अरे भले आदमी तुझे यही नहीं पता केवल मांस खाना केवल शराब पीना इतने में ही सुख थोड़ा ही पूरा हो जाता है बोले सुख तो तब पूरा होता है इसके साथ हम वेशयावृत्ति भी करें कहता है अरे साधु होकर के इतना सब करता है लेकिन उसके मन में एक प्रश्न आया और प्रश्न यह आया कि भाई कमाल है होटल में मांस भी खाता है शराब भी पीता है वेश्या के पास भी जाता है लेकिन ये सब काम तो बहुत पैसे से सिद्ध होने वाले हैं इनमें तो बहुत पैसा खर्च होता है और तू साधु है तेरे पास पैसा कहां से आएगा साधु हंसता है कहता ये भी बताने की बात है अरे भाई पैसा दो ही तरह से आ सकता है या तो जुआ खेलो या चोरी करके लाओ तो धन को कमाने के लिए व्यक्ति जुआ खेल और जुआ खेलने के लिए धन जुटाता है तो उसका और कोई उपाय तो है नहीं दिते न चौरियणवा वो और अधिक जुआ खेलता है ताकि और धन मिल जाए वो नहीं मिलता है तो फिर कहीं से मांगता है मांगने पर कोई नहीं देता है तो चुराता है दिवतेन चौरी एणवा कहता है यदि इतनी सब बुराइयां तुम करते हो तो तुम साधु कैसे हो वो कहता है कि क्या बात करते हो जब एक बुराई कर ली तो दूसरी बुराई करने में क्या परेशानी है बुराइयों की तो परंपरा है बुराइयों की तो श्रृंखला है यदि इनमें से एक भी बुराई आप करोगे तो बाकी बुराइयां अपने आप होती चली जाएंगी क्योंकि एक बुराई की पूर्ति के लिए उसको करने के लिए एक बुराई और करनी पड़ती है पंक्ति बड़ी रोचक है भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुष अरे साधु तुम मांस खाते हो भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुष तो भिक्षु उत्तर देता है कीमते न मध्यम बिना अरे बोले तू मांस की बात करता है लेकिन मांस का आनंद मांस का मजा तो शराब के बिना आता ही नहीं है किमते मध्यम बिना पूछने वाला कहता है मध्यम चापी अरे भिक्षुक कहता है तू एक बात और नहीं समझता जो मध्य है ना मध्यम चापी वरम वरम अहो वारांगना भी सो मध्य है ये वारांगनाओं के साथ ही अच्छा लगता है वैश्यों के साथ ही अच्छा लगता है उसके बिना इसका क्या लाभ है जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तभी तो सारे काम बुरे होते हैं और सारे बुरे काम एक काम से जुड़े हुए होते हैं भिक्षो मांस निषेवणम प्रकुरुषे किम तेन मद्यम बिना मद्यम चापि वरम वरम अहो वारांगनाभिह वो कहता है तासा अर्थ रुचि अरे वेश्याएं तो पैसे के लिए करती हैं ये काम बिना पैसे तो तुझे कोई वहां घुसने नहीं देगा तो पैसा कहां से आया तेरे पास तासाम अर्थ रुचि कुतस्तव धनम तेरे पास धन कहा से आएगा कहता ये भी पूछने की बात है धन के दो उपाय हैं दूते न चोरी न व या तो कहीं जुआ खेलकर कमा लेते हैं और या कहीं चोरी करके कमा लेते हैं क्योंकि धन कमाना है और आसान तरीके से कमाना है तो आदमी कैसे कमाएगा जुए से कमाएगा चोरी से कमाएगा रिश्वत से कमाएगा ठगी से कमाएगा यही कमाने के साधन और महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह पैसा बुराई का बुरे ही काम में काम आता है क्योंकि जो बुरे संस्कारों से हमने जिस धन को कमाया है वो बुरे संस्कारों की पूर्ति के लिए प्रेरित करते हैं एक बार एक पटवारी से भेंट हो गई वो कहने लगा जी तनख्वाह में कुछ होता नहीं है पैसा बहुत है मैंने कहा भले आदमी रोज तुम इतनी रिश्वत लेते हो वो कहां जाती अरे बोले बाबू जी उस जमाने में चार सौ पांच सौ रुपये रोज रिश्वत होती है उसमें बचता ही कुछ नहीं है मैंने कहा अरे बोले शाम को जाते हैं मुर्गा खा लेते हैं दारू पी लेते हैं कुछ कर लेते हैं कुछ रिश्वत में ऊपर के अफसर को दे देते हैं तो बोले क्या बचता है कुछ भी नहीं बचता एक मजदूर तो अपने पूरे परिवार को सौ रुपए में कमाता खिलाता बचाता है और एक दुष्प्रवृत्ति वाला दुराचार वाला बुरा व्यक्ति बहुत सारा धन लेकर भी निर्धनता की ओर चला जाता है अच्छाई और बुराई का जो सबसे बड़ा अंतर है अच्छाई में थोड़े से से भी काम चलता है और उस थोड़े से अच्छाई से आपके पास बहुत सारी संपन्नता आ सकती है लेकिन एक छोटी सी बुराई आपकी बहुत बड़ी संपन्नता को सदाचार को सदवृत्ति को परोपकार को धर्म को समाप्त कर सकते इसलिए कहते हैं भाई आदमी के खाने पीने रहने सोने के लिए धन की कभी कमी नहीं पड़ती लेकिन यदि आपके अंदर दुष्प्रवृत्तियां हैं दुराचार की बातें हैं आप शराब पीते हैं आप जुआ खेलते हैं आप मांसाहार करते हैं आप व्यसन करते हैं तो फिर कितना भी धन आपके लिए थोड़ा ही होगा तो वो कहता है कि धन कमाने के लिए व्यक्ति जो अधर्म का सहारा लेता है एक अधर्म तो जुआ खेलता है इसलिए कर रहा है और दूसरा अधर्म उस जुआ खेलने के लिए जो धन की अपेक्षा है उसे करने के लिए वो या तो जुआ खेलता है फिर या चोरी करता है और कहीं से लाता है तो कहता है यस्या यश्या द्वेदने वाज्यक्ष और जब ये परिस्थिति हो जाती है तो क्या होगा तो कहता है पिता माता भ्रातर ए न तो जो हमारे बहुत प्रियजन है ना जो सदा हमारा हित चिंतन करते हैं हमसे प्रेम करते हैं हमें अभिन्न मानते हैं हमें अपना समझते हैं तो वो जो अपनापन रखने वाले लोग हैं वो भी हमसे आंखें चुराने लगता वो हमारी उपेक्षा करने लगते हैं और इतना ही नहीं वो हमें अपने से अलग कर देते यदि कोई व्यक्ति ऐसा होता है ना समाज में तो उसके माता पिता समाचार पत्र में निकलवा देते हैं घोषणा कर देते हैं इस व्यक्ति के लेने देने से हमारा कोई संबंध नहीं है कोई व्यक्ति इसके साथ व्यवहार करे तो वो अपनी जिम्मेदारी पर करे हमारा आज के बाद इस व्यक्ति से कोई हमारा संबंध किसी तरह का लेना देना और किसी का उत्तरदायित्व तो नहीं है ये बात माता पिता को भी कहनी पड़ती है यही बात इस मंत्र में कही है वो कहते हैं मा, पिता माता भ्रातर ए न जब जुवारी लोग उस हारे हुए जुआरी का पीछा करते हुए आते हैं और घर से चाहते हैं कि ये पैसा हार के आया है तो घर वाले दें तो वो पिता माता भाई लोग क्या कहते हैं न जानी मो अरे ये जो जुआरी है ना इसको हम पहचानते नहीं है इसका हमारा लेना देना कुछ नहीं है ये हमारा कुछ लगता नहीं है इसलिए नयता बद्धमेतम तम तुम ऐसा करो इसको बांध के ले जाओ यदि तुम इसको ले जाओगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कितनी विचित्र बात है कि जो माता पिता अपने बालक को इतना प्रेम करते थे उसके लिए इतना लड़ते झगड़ते थे यदि उसे कोई डांट देता था तो उसको जाकर डांट आते थे उसको कोई मार देता था तो उसको पुचकारते थे स्नेह करते थे गोदी लेते थे बड़ा होने पर भी जिसकी सहायता सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे आश्चर्य है वही माता पिता ये कहते हैं न जानी मो हम इसको नहीं जानते हम इसको नहीं पहचानते नयताबद्ध में तुम बांध के ले जाओ अब हारे हुए व्यक्ति को जब कोई व्यक्ति मजबूर करता है बांध के ले जाता है तो उसकी सारी संपत्ति वो लोग हड़प लेते हैं क्योंकि एक प्रवृत्ति ऐसी है लोभ की इस लोभ की प्रवृत्ति में दो कारण होते हैं व्यक्ति बहुत चाहता है और बहुत शीघ्रता से चाहता है बिना श्रम किए चाहता है। जुआ और कुछ नहीं है जुआ एक ऐसी लोभ की प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बिना श्रम के केवल बैठा हुआ हा? कुछ बोल करके कुछ पदार्थ डाल करके बहुत सारे धन का स्वामी बनना बनता है बनना चाहता है तो इस प्रवृत्ति के लिए व्यक्ति जुआ खेलता है और वो लोभ की प्रवृत्ति लोभ की विशेषता है यदि किसी तरह से उसका लोभ एक बार पूरा भी हो जाता है तो मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता मनुष्य वहाँ विराम नहीं लगाना चाहता उल्टा होता है वो ये सोचता है कितना अच्छा होता जो दाम मैंने सौ रुपए के लिए लगाया है ये लाख के लिए लगाता करोड़ के लिए लगाता बड़ी रकम के लिए लगाता उसके अंदर एक और प्रवृत्ति जन्म लेती है जो उससे भी बड़ी है इसीलिए हमारे यहाँ मनु महाराज ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है न जातु काम कामा नाम उपभोगे न शाम्यती हवेशा कृष्ण वर्तमे व भूय ये वर्तते हमारी जितनी प्रवृत्तियां हैं संवेग हैं उन संवेगों को दो तरह से पूरा किया जाता है एक तो आवश्यकता के लिए उत्पन्न होते हैं तो शरीर की आवश्यकता के लिए हम उसे पूरा करते हैं करना भी चाहिए लेकिन जब हम इच्छा करते हैं अधिक की तो अब आवश्यकता से परे की बात हो जाती है तो वो जो कहता है न जातु कामह कामान उपभोगे न शाम्यती जो कामनाएं हैं इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने से उन कामनाओं का उपभोग करने से न शान्मेति, शांत नहीं हो जाती बल्कि इसके लिए एक उदाहरण दिया है न जातु काम कामान उपभोगे न शामे थी हविषा कृष्णवर्तम्यव भूय एविवर्धते जैसे अग्नि जो है वो यदि उसके अंदर हम घी डालेंगे उसके अंदर जलने वाला पदार्थ डालेंगे तो वो समाप्त नहीं होने वाली वो और अधिक पैदा हो जाती है इसलिए हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करने से ही हमें सुख मिलता है ये इन मंत्रों में समझाया गया है ओर शांतिर्श् देवा शांति शांति सर्व शांति शांतिरव शांति क्षमा शांतिरे ओ शा शांति